श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक 29 अक्टूबर 1885, श्याम बसु जी हाँ आप सच कहते हैं श्री रामकृष्ण बहुत दिनों तक लगातार तुम विषय कार्य करते रहे हो अतएव इस समय इस गुड़ गपाले में ध्यान और ईश्वर की चिंता न होगी जरा निर्जन में रहना चाहिए निर्जन के बिना मन स्थिर न होगा इसीलिए घर से कुछ दूर पर ध्यान करने का स्थान तैयार करना चाहिए श्याम बाबू कुछ देर के लिए चुप हो रहे जैसे कुछ सोचते हो श्री राम कृष्ण साहस और देखो तुम्हारे दांत भी सब गिर गए हैं अब दुर्गा पूजा के लिए इतना उत्साह क्यों सब हंसते हैं एक ने एक से पूछा क्यों जी तुम दुर्गा पूजा अब क्यों नहीं करते उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा भाई अब दांत नहीं रह गए मांस सुखाने की शक्ति अब नहीं रह गई श्याम बसु आहा बातों में मानो मिश्री घुली हुई है श्री राम के शाह इस संसार में बालू और शक्कर एक साथ मिले हुए हैं चीटी की तरह बालू का त्याग करके चीनी को निकाल लेना चाहिए जो चीनी ले सकता है वही चतुर है उनकी चिंता करने के लिए एक निर्जन स्थान ठीक करो ध्यान करने की जगह तुम एक बार करो तो मैं भी आऊँगा सब लोग कुछ देर के लिए चुप हैं श्याम बसु महाराज क्या जन्मांतर है क्या फिर जन्म लेना होगा श्री रामकृष्ण ईश्वर से कहो अंतर से उन्हें पुकारो वे सुझा देते हैं सुझा देंगे यदु मल्लिक से बातचीत करो तो वह बता देगा कि उसके कितने मकान हैं और कितने रुपयों के कंपनी के कागज हैं पहले से इन सब बातों को जानने की चेष्टा करना ठीक नहीं पहले ईश्वर को प्राप्त करो फिर जो कुछ जानने की तुम्हारी इच्छा होगी वे तुम्हें बतला देंगे श्याम बसु महाराज मनुष्य संसार में रहकर न जाने कितने अन्याय कितने पाप कर्म करता है क्या वह मनुष्य ईश्वर को पा सकता है श्री रामकृष्ण देह त्याग से पहले अगर कोई ईश्वर दर्शन के लिए साधना करे और साधना करते हुए ईश्वर को पुकारते हुए यदि देह का त्याग हो तो पाप उसे कब स्पर्श कर सकेगा हाथी का स्वभाव है कि नहला देने के बाद भी वह देह पर धूल डालने लगता है परंतु महावत अगर नहलाकर उसे फील खाने में बांध दे तो फिर हाथी देह पर धूल नहीं डाल सकता खुद को कठिन पीड़ा होते हुए भी अहेतुक कृपा सिंधु श्री राम कृष्ण जीवों के दुख से कातर हो उठा करते हैं दिवान सी जीवों की मंगल कामना किया करते हैं यह देखकर भक्तगण निर्वाह हैं श्री राम कृष्ण श्याम बसु को हिम्मत बंधा रहे हैं ईश्वर को पुकारते हुए अगर देह का नाश हो तो फिर पाप इस स्पर्श नहीं कर सकता